विचार चल रहा था शब्दों के बारे में शब्द का अर्थ को विचार करते हुए मीमांसा को लाए हुए बीच में यहाँ कोई भी शब्द वेदांत या बिना प्रयोजन और मुख्यार्थ मुख्य को बांधते हुए ही प्रयोजन के अधीन मुख्यार्थ बात करके औपचारिक प्रयोग हो सकता है तब वैशेषिक ने जवाब दिया कि कोई नियम नहीं है बिना प्रयोजन का और कई जगह मुख्यार्थ ज्ञान ही नहीं है फिर भी औपचारिक प्रयोग हो जाता है अज्ञात मुख्येश गौण शब्द क्योंकि जिसका कोई जानता ही नहीं ऐसे यहा इत शब्द वेदों में प्रयोग हुआ है जिनके लिए आपने गौण शब्द प्रयोग ही उसको माना गौण शब्द प्रयोगेश तद अभाव प्रयोजन और निमित्त रहने पर भी औपचारिक व्यवहार किस तरह अर्थ विशेष में हम लोग उसको रूढ़ काम चला रहे हैं उसमें विचार किया वे आर्यों के अनुसार माना जाए के अनुसार माना जाए इसीलिए आर्येरण नाम का अधिकरण शुरू हुआ था मीमांसा में जो वैदिक सनातन धर्म के अनुरूप चलने वाले लोग जो अर्थ मानते हैं उसी को वेद में यद का अर्थ मानना चाहिए तथि का अर्थ अपने लोक में जैसा भी करें से हमारा कोई लेन देन नहीं वैदिक परंपरा में जीने वाले लोगों के लिए वेदों का अर्थ उनके अनुसार करना पड़ेगा अन्यों के अनुसार क्यों करना इस आधार पर उन्होंने कहा कि भले ही मृे संख्या बहुत है सनातन की संख्या कम है फिर भी सनातनियों की जो ग्रंथ है उसके अर्थ के निश्चय स्नातियों के मुताबिक ही करना है अतएव आर्य को ही लिया जाएगा मृे क्या करने का निश्चय हुआ इतना ही नहीं उस अधिकार और विचार करते हुए कहा सत्ता बोधक शब्द हैं द्रवी है सत्तावाच्तम द्रव्यम सत्तानवी तत्म क्रिया सत्ता द्रव्यम इस व्याकरण आदि के आधार पर भी सत्ता बोधक जो शब्द होते हैं उनको भी विशेष कर देते हैं और कई लक्षण कर डालते हैं जैसे गौ शब्द है गाय के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में और गौ शब्द बैल के लिए भी संस्कृत में में बैल के लिए प्रयोग हो गया यथा वार्थिक कार इस अपने बातों के समर्थन में श्लोक को किसका कुमारल का। वर्ती कुल्मा बहुजावल प्रत्यान सहसा जाता प्रथम प्रथमध्या तीसरे पाद का पांचवाधिकरणस्थ श्लोक वार्तिक है कहते लोक में हम क्या देख रहे हैं कोई भी शब्द है विविध जाति या द्रव्य गुण और कर्म का भेद को लेकर के प्रवृत्त हुआ शब्द या तो गुण जाति या द्रव्य कर्म का कर भेद इन्हीं को लेकर के प्रवृत्त होते हुए देखने को मिलते हैं को विषय करने वाले सहसा उत्पन्न श्रोत जैसे गोत क्या है जाति हो गया मुनिषत जातिवाचक शब्द हो गया कोई भी शब्द प्रवृत्त हो रहा है इन्हीं पर चार में से एक जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया चार में से एक का ही बोध करेगा कोई भी शब्द हो जितनी भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो सारा शब्द इन चार का ही बोधक होते साक्षात्वा परंपरा वो लोग एंड और एवं यथा इस शब्द होते हैं कौन से जाति है या द्रव्य है कि क्रिया है कि गुण है। कुछ भी नहीं है ना इसे हम कहना पड़ता है वहां ये साक्षात तो यद्यपि जाति गुण द्रव्य क्रियावाचक नहीं होने पर भी परंपरा में उपयोगी हो जाते हैं इसके लिए इनको वाक्य के विभागों में गिनती कर लिया गया है क्रिया है क्रिया का विशेषण आ जाता है वर्ध हुआ उस नाउंस है जोड़ दिया, वाचक शब्द। शब्द इस तरह से वो क्रियावाचक और तो चार ही प्रकार के मुख्य शब्द होते हैं हमारे सत्वा क्रियावाचक आख्यात नाम उपर्गस्त विशेषकृत निपात पादपूर्ण सत्व का कथन करता है नाम मैंने सुम और क्रिया को क्रियावाचकम आख्यापिंग विशेषता को पैदा करता है और जितने निपात है वो केवल पाद पूर्ति के लिए प्रयोग होते हैं च वाहि तो उनके यहां तो वाक्य मुख्य रूप दो ही हो गए ना इसलिए नाम और आख्याप सप्त कथन करता है नाम क्रिया कथन करता है आ क्योंकि उन्हें का गुण में भी जाति में भी है। भी सत्ता है गुण में भी है। में भी सत्ता है, उनको सब की ले लिया और द्रव्य आश्रित होते हैं जाति और गुण कहां होते हैं द्रव्य में दो तो आश्रित होते हैं स्वतंत्र तो होते नहीं पिछले उन्होंने सीधे सीधे सत्ता विधातम नामक क्रियावाचक आख्यातम इस तरह से विविध प्रकार के जाति विविध प्रकार के गुण विविध प्रकार के द्रव्य विविध प्रकार के क्रियाओं का भेद को विषय करने वाले सहसा उत्पन्न शब्द है ये अनादि काल में प्रकट हो गए ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे और तब तब तब, तब, तब, तब, तब पानी की आवाज से समझा तब करो और उन्होंने तब करने लग गए वेद प्रकट हो गया भगवान विष्णु प्रकट हुए पहले उन्हें फिर चतुष्ठ के भागवत दिया उससे अनंत वेद प्रकट हुआ आ गई सारी जो जन्म पहले पढ़े हुए और वो शब्द जो प्रकट हुए उसको अपने मानस पुत्रों को पढ़ाया कि इस प्रकार से आज तक चले आया वे लेकिन उसका अर्थ निर्णय व्याकरण के बिना पहले रहा व्याकरण तो बाद में आया भाषा कोई भी देखिए आज भी बहुत सारी भाषा है जिसका कोई व्याकरण नहीं है लिपि भी नहीं है भाषाएं हैं लिपि तक नहीं व्याकरण तो दूर की बात है इसे नियम क्या है कि संसार में अनुभव में बताता है पहली भाषा हुआ करती है बाद में ही इसका व्याकरण होता है जब देखिए भाषा बिगड़ती जा रही है उल्टा पुलटा बोले जाते नियंत्रण करने के लिए व्याकरण तो किसी ने कोई विद्वान ने तो व्याकरण बना दिया और कहा ये नियम नियमावली के अनुसार हमारी भाषा चलेगी अमुक भाषा जो इस नियमावली को भंग करेगा कहा गलत बोल रहा है अपने आप को कुछ नियमों में बांध दे वही व्याकरण और कुछ नहीं अवनिय मौल चार हजार सूत्रों में पानी नहीं है अभी हमें दिया है आठ व्याकरण हो चुके हैं नवा व्याकरण है व्याकर वर्तमान में तीन उपलब्ध हैं, ना तो पानी नहीं तो है ही है कास्कर्ष व्याकरण उपलब्ध है सारस्वत व्याकरण भी उपलब्ध है उन व्याकरणों पर अर्थों में भेद कर दिया इसका मतलब एक शब्द का यही अर्थ है ये कोई निश्चय नहीं कर सकता तो मुख्यार्थ कार्य एक तो हम चल रहे हैं मान करके तो चल रहे हैं जो मान रहे हैं ये मुख्यार्थ करके मान लिया और लक्षण है मान लिया जिसे गंगा कर अपने प्रवाह प्रवाह जल है प्रवा, है और तट उसका है। हैं, चल रहा है। इसको मुख्यार्थ क्या दिया गया उसको कहते हैं वाक्य में वो मुख्यार्थ जिसको करें वो भी औपचारिक ही है क्योंकि असली मुख्यार्थ कोई जानता ही नहीं जिसको आप मुख्यार्थ आज व्यवहार कर रहे हो वह भी वास्तव में औपचारिक ही है क्यों सहसा जाता नेता लाक्षणिक वकान श्रुतियों में और व्यवहार में जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते ये न लोघ कारणाधारित दुनिया में कोई व्यक्ति इनके अर्थ का यही मुख्यार्थ है ऐसा निर्धारण करना सहसा संभवी नहीं है क्यों कोई इनके पास कारण नहीं मजबूत प्रमाण नहीं आधार नहीं कह रहेगी यही मुख्य अर्थ है दूसरा व्यान खड़ा कर देंगे बोल रहा है ना मुख्य अर्थ नहीं है और कोशों को देखिए अनेक अर्थ कोश है अन्य ना एक शब्द अनेक अर्थ है अनेक शब्द एक अर्थ है अभी बताओ अर्थ किस शब्द का मुख्य अर्थ है जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तो कौन सा शब्द का यह अर्थ मुख्यार्थ है और अन्य जो शब्द दूसरे अर्थ को बता रहे हैं तो उन शब्दों का अर्थ औपचारिक माननी पड़ जाएगी जैसे घट है कलश है है या नहीं? दोनों एक वस्तु को बोध करा रहे हैं। घट का मुख्य अर्थ वो कंबुक रिवाजल वस्तु है कलश शब्द का मुख्य अर्थ है निर्णय कैसे करेंगे आप घट शब्द का मुख्य अर्थ हो का फिर कलश का गौणार्थ माननी पड़ेगी दोनों का मुख्य अर्थ हो नहीं सकता एक अर्थ का दो करेंगे मुख्य अर्थ ऐन ही शब्दार्थ नियम शब्द का एक अर्थ मुख्य माना जाता है जो अन्य से लब्ध नहीं हो इसलिए जितने भी वेद के शब्द हैं वह सारे के सारे औपचारिक ही मानने पड़ेंगे और जब औपचारिक हैं, फिर यही अर्थ लिया जाए या न लिया जाए यह बलापन का निर्णय करने के लिए मात्र वाक्य ज्ञान मनी मीमांस अर्थ का विचार करते हैं भाषा की कहा मुख्य कोई वर्णन नहीं कर सकता वहां प्रसिद्धि के, के आधार पर औपचारिक कथन ही सब शब्दों का तो लेना पड़ेगा कहते हैं असमदारी गौण प्रति चिंता इसलिए हम लोगों के आधुनिक जो लोग हैं शब्द बना ले रहे हैं हम लोग धातुओं से इन शब्द इसलिए व्याकरण में भी आप देखिए प्राणी व्याकरण क्या बोलते कई जगह छंदसी वैद्य के वैद्य के वैद्य गीति के परते हुए अवैध गीति भी होता है इसी लोग मान रहे चीजों को तो इस तरह से शब्द का स्वरूप अलग है लौकिक शब्दों का स्वरूप अलग है लौकिक शब्दों के स्वरूप में विचार हो सकता है मुख्य अर्थ है ये क्योंकि हमने बनाया दात समझाते किस में बना रहे उसको फायदा कर दिया बस इस दात से इस प्रत्येक कर रहे हैं इस शब्द का यही अर्थ होगा यह मुख्य हो अर्थ होगा इसे वो गौण होगा यह व्यवस्था आधुनिक शब्द जो हम के द्वारा शब्द है इनमें हो सकता है इन वैदिक शब्दों में कोई निर्णय नहीं दे सकता फिर कैसे वहां पर निर्णय हो रहा अर्थों का वृद्ध व्यवहार से वेद का अर्थ केवल वैदिक परंपरा से निर्णय हो सकता है हमारे और रात या कल से निर्णय होने वाला नहीं आप कोश निकाल लिया धातु प्रत्यय लगा करके कुछ बनाकर कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करोगे जैसे आर्य समाजों ने अर ने किया नतीजा क्या हुआ वेद वेदी होगा कोई द्वैत कोई त्रैत कोई उल्टा पलटा का छक लग गया वेद का मूल उद्देश्य नष्ट हो गया भट्ट ने घोषणा किया वेद को उद्देश्य क्या जिस चीज को आप प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण से जान नहीं पाते हैं उसी का बोल कराना वेद का काम है ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जान रहे हैं उसी को वेद बोल देते वेद की वेदी बेकार हो गई घर वेद किस काम का वेद जो मैं प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों से इत्यादियों से अपनी बुद्धि से समझ पा रहा हूं, उसी को वेद कर कथन कर दे, फिर तो वेद ही हो गया। अहंकार के द्वारा हमें प्राप्त प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जो जाना न जाए ऐसे तत्वों को समझाना ही वेद का काम प्रत्यक्ष उपायों न बुद्ध दे ये ना वेदे ना तस्नात वेदस कुमार भट्ट उद्घोष है जबरदस्त उद्घोष है कुमार भट्ट ने बहुत बड़ा काम किया सनातन धर्म के लिए उनके बराबर कोई हुआ ही नहीं उन्हीं पास अनुसरण करते शंकराचार्य जी हो चेषो सभी भी उन्हीं के अनुयायी एक तरह से उनके देव के आधार पर चल रहा है सारा आधार उनका ही लेते हैं भी अंतिम मानसों के पास पहुंच जाते वैद्य अर्थ का निर्णय की बात आती है वहाँ पर उनके सहारा के बिना आप नहीं चल सकते इसलिए आचार्य शंकर व्यवहार भट्ट ने स्वीकार कर लिया कुमार भट्ट के वचनों में दम है इसलिए आप कह फिर वहां अर्थ का निर्णय कैसे हुआ परंपरा से वृद्ध व्यवहार आगदेश गौण प्रवेश हो गोयम क्यों दुर दुराग्रह करके बैठ रहे हो नहीं हम जो अर्थ करें वही मानना पड़ेगा तुम्हारा अर्थ नहीं मानेंगे ये सब बकवास मत ये जो परंपरा से पर अर्थ वेद का जो अर्थ है वो अर्थ हमें के चलना चाहिए इसलिए अर्थ हमें उसी को हमें मानना चाहिए उसको आप जो है लक्षणा करके सजाति वेद का निवारण करने के लिए विजाति वेद निवारण करने इत्यादि कल्पना है वो अपने, अपने रखना शब्दार्थों में अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि परंपरा से अर्थों का संग्रह भी वेदिक शब्दों का अर्थों का संग्रह निरुक्त में निगमों में निघंटों में में है। ने अपने और निरुक्त संग्रह कर दिया है वेद का किन किन अर्थों में कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए के शब्दों का निर्णय दे दिया इस शब्द का क्या तो सामान्य अर्थ छोड़ दिया समान है उसकी बात तो छोड़ दो जो शब्द जैसा भगवती क्रियापद है लोक में भी भगवती बनाते भू धातु से वेद में भी भगवती आ गया है, है? तो समान है तो लोक वेद आदि से निर्णय दिया जो शब्द जैसा लोक में है वैसे वेद शब्द है उनके अर्थों को लोकानुसार ही लेना ले ले वहां परंपरा सहारने की जरूरत नहीं है लेकिन जो शब्द लोक में नहीं है वेद मात्र में दिखाई दे रहा है वहां पर आपको परंपरा से जो ज्ञात अर्थ है उसी पर इसलिए कहते हैं या था, जैसे देखिए है, तेल, तेल तेल बोलते तिल अर्थ में, तिलस्य बना। तेल प्रयोग है बोलते तैलम बना मैंने तेल शब्द उस विकार का नाम जो तिल से ही निकला हुआ होता है सरसों तेल बोल देते सरसों के विकार को भी तेल ही बोल दिया आपने नारियल का विकार के तेल नारियल तेल मूंगफली तेल सबको तेल अरे क्या बात है कुछ और शब्द ना, नारम सरसों सार से विकारे थे तैलम है ना ऐसा सरसप से अलग सारम शब्दना उसको तेल मत बोला करो, लेना आप सभी को तेल से प्रोकर गौण का जी का मुख्य गौणी तो कहना पड़ेगा भले आप व्याकरण के अनुसार तिलस्य से विकार करके बना ले रहे हो लेकिन वो तैल शब्द रूढ़ कर दिया आपने किसी के भी विकार में किसी के भी विकार में रूढ़ कर दिया कि नहीं जिसमें चिकनापन आ जाए वो बादाम का तेल काजू का तेल हर चीज का तेल तेल शब्द चिकनापन युक्त द्रव्य में आपने रूढ़ कर दिया जिसका मूल में तिल शब्द था किसका अर्थ को आपने तेल शब्द का औपचारिक अर्थ ही नहीं तो उसके लिए क्या है जो तेल शब्द आप चिकना वाला तो वही मुख्य अर्थ हो जाएगा उसके लिए यही संसार में निन्यानवे शब्दों के दुर्दशा है जब प्रयोग कर रहे हैं इसका मूल अर्थ क्या है उसे कोई जानता ही नहीं परंपराया जिसमें जो प्रयोग होता है वो प्रयोग कर रहे एक मत संस्कृत भाषा है जिसमें हम लोग कुछ शब्दों कम से विपत्ति से जान पा रहे हैं और अन्य भाषाएं तो पूछो ही मत क्या हाल है वहां कोई वित्पत्ति नहीं कोई ना धातु न, तो न प्रत्यय कोई लपड़ा है क्या पर नहीं कहा कि भोचन करने के लिए वही को आई एस जोड़ देना कहीं पर के लैस जोड़ देना कहीं कुछ जोड़ देना ऐसे वो भी बोल देते भी मान लेते है लेकिन उनकी कोई ऐसी नियमावली नहीं है कोई मूल वर्ग का जो है इंटरेस्ट और मानते जो विभाजन आदि हमारे भी का कर्म होते हैं वे इंटरेस्ट बोल देते एक हैं हैं उनके मूल स्वरूप मानते लेकिन कोई मूल स्वरूप हो और प्रत्यय करके शब्द बन रहा हो ऐसा किसी भाषा में नहीं एकमात्र व्याकरण संस्कृत इसे संस्कृत भाषा की व्याकरण कैसी है जिसमें वित्पत्ति है प्राण जैसी जिसमें विपत्ति है प्राण जैसी अन्य भाषा सब मृियमाण जैसी अन्य भाषा सब मृियमाण जैसी मरते हुए कि जैसी है क्यों प्राण है ही नहीं वित्पत्ति नाम का प्राण जिसमें नहीं है वो तो मुर्दा है और यहां हर चीज वित्पत्ति पूछी जाती है नहीं हर चीज की है कोशिश ही होता है भाई सब कुछ उत्पत्ति निकाले या विपत्ति नहीं अत्यंत रूढ़ है उसकी भी उस तो लेते ले। जो चलता फिर उसका नाम गाय चलता फिर आदमी तो भी बिल्ली सब गाय हो जाएंगे फिर। तब आपने घात विपत्ति भलेम कर रहे हैं सब सिद्धि तो कर रहे हैं गंदा से डोस प्रत्यय हो गया गौ बना उससे मेरा अपने गोहू बना लिया गहू गाऊ गा बना रहे हैं हम धातु है प्रत्यय हुआ सब कुछ लेकिन न धातु अर्थ विवक्षित है न प्रत्यर्थ विवक्षित है किंतु रूढ़ हो गया अब शब्द के गौर से भेदन कर लिया हम लोगों क्या किया रूढ़ शब्द यौगिक शब्द योग रूढ़ यौगिक रूढ़ चार प्रकार का मान लिया इसे वैशिष्य का कहना है कि भाई यथा सरस पर रेसिपी तैल शब्द तो पूर्व पक्षी वेदांती कहता है।, है क्योंकि आपके एक प्रमाण से अभेद सिद्ध हो रहा है केवल श्रुति प्रमाण से और उस प्रमाण को अपने सबसे प्रबल प्रमाणे हो और जो भेद सिद्ध हो रहा है सकल प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है अनुमान से भेद से होगा उपमान से उपमान तो भेदनिष्ठ ही है जो भी उपमान होता है दृष्टान है, है।, क्या भी है देगा ना दृष्टान क्या होता है हमेशा उपमा है वो और उपमा भेद निष्ठ होता है उपमा का लक्षण सादृश्य का लक्षण क्या है तथि सती तद भूयो धर्मोत्तम सादृश्योत्तम जैसे चंद्र के समान सुंदर मुख है मैंने क्या हुआ चंद्र और मुख के भेद को स्वीकार नहीं करोगे चंद्र की सौंदर्यता तो मुख में ला सकोगे यदि अभिन्न होता तो चंद्र एवं मुखम बोलना पड़ता चंद्र एवं मुखम नहीं बोल सकते मुखम बोलने का मतलब ये हो गया उपमा में सादृशता में भेद निष्ठ होता है इसे उपमान प्रमाण भेद निष्ठ हमारे समर्थन में है प्रत्येक पुराण में भेद सकल व्यवहार भेद पूर्व की हो रहा है अनुमान हम देंगे आगे मकर अंधकार अनुमान दिया जाएगा तो भेद सिद्धि के लिए और अन्य अनुमान तो कहने के सारे अनुमान उपलब्ध हो जाएंगे श्रुति तो दे ही चुके हैं दस पुराणा सकाया जा में कमलो तो शुक्ल दृष्टाम इत्यादि अतिवय अधिकतर क्या सकल प्रमाण सिद्ध भेद और केवल शांकर महत्व में सिद्धे या भेद सभी वेदान पे भी नहीं सभी के वेदांत में भी नहीं है ना इसी उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य भाष्यकारों ने क्या कर दिया अभेद सिद्ध नहीं किया केवल नहीं अलग अलग लक्षण बना दिया इसे कहना पड़ता एकमात्र शांकर अद्वैत वेदांत में ही अभेद सिद्धि है केवल यदि श्रुति प्रमाण मात्र ले रहे हैं श्रुति प्रमाण वालों में भी एक मात्र शंकर है जो केवल शांत को करते हैं बाकी कोई नहीं कहता एक तरफ है भेद मानने वाले आत्मा द्रवित अपर जात आधार भेद नाना इसे निष्कर्ष हो गया शब्द के बारे में आप हमसे लड़ाई नहीं कर सकते प्राप्त कर दिया वेदांति को जो परंपरा से चले हुए शब्दार्थ है, है उन्हीं को हम स्वीकार करेंगे आप जो जो कल्पना करते हो अपने अभ्य सिद्धि करने के लिए वो हम मानेंगे नहीं जो अर्थ निकालना है मीमांसकों तो को साथ में लाओ मीमांस कहते हाँ वे भी बात लायक है तो मान लेंगे मीमान क्यों कहेगा मीमांस तो अपना कर्म है वो तो चाहता ही है वेद इसलिए कहते आपका तो फिर क्या है एक नहीं है नाना है अनंत शरीर है जितनी उतनी आप द्रव्यत्व पूरे नव द्रव्य में रहता है अपर जाति कहेंगे दो प्रकार जाति है ना परसामान्यम अपर सामान्य गौण होगा जो व्यापक है अधिक तौरों में रहने वाला न्यून में रहे उसका ना अपर जाती है इसे अपर आधार अपर जातिया हो गया तो तो ना। उसका आधार का ना, ना ना आधार का का भेद भेद ना वजह से उसके अश्रवण विशेष गुणा अधिकरण पृथ्वी अनुमान हो गया आत्मा कैसा है द्रव्यतिरिक्त अपर जात्याधार भेदेना नाना यहाँ तो साध्य पूरा द्रव्यवातिरिक्त अपरजात्यादर भेदन हो गया क्या दिया अश्रावण विशेष गुणाधिकरण शब्द रूपी विशेष गुण से भिन्न अधिकरण वाला होने से पृथ्वी आदि के समान अनुमान से भी भेद सिद्ध हो गया तो सिद्ध कर दिया और कोई कह सकता हो मूर्तत्व उपाधि दे दूंगा अत्र न उपाधि रूपा दबाव दर्शन कि मूर्तत्व का उपाधि नहीं कह सकते हैं उपाधि दोष क्योंकि रूप आदि में आपको उपाधि घटित नहीं होता उपाधि कैसा तो है पहले समझो शादी व्यापक साधना व्यापक उपाधि कहा जाता है अब देखिए शादी का व्यापक कहा बन रहा है पृथ्वी आदि दृष्टांत में शादी का व्यापक है क्योंकि पृथ्वी में क्या है मूर्तत्व है दृष्टांत क्या है पृथ्वी आदि उसे मूर्तत्व है और वहां द्रवृत्व व्यतिरिक्त अप्रजाति क्या लूंगा पृथ्वी जाति उसका आदर भेज में उसके अनंत है कार्य पृथ्वी अनंत रूप अतवा वह नानक रूपी ही साध्य आ गया साध्य भी है मूर्त उपाधि भी है साध्य व्यापक हो गया इन पक्ष में साधन का अव्यापक हो जाता है तो पक्ष कौन है आत्मा उसमें मूर्त उपाधि है क्या नहीं ये तो बैठा हुआ है श्रावण है मान श्रावण मैंने शब्द विशेष गुण अश्रवण विशेष गुण हो गया कौन तो है शब्द विशेष गुणिन्न गुण कौन हो गया ज्ञान आदि उसका अधिकरणत्व वहां पर विद्यमान है कहा आत्मा में लेकिन वहा मूर्तत्व नहीं है साधन का व्यापक इसरे दृष्टांत में साधिक व्यापक पक्ष में दार्टान्त में साधन साधन का अव्यापक होने से उपाधि है तब कहते उपाधि कहां लेकिन बिगड़ रहा है कभी इस तरह से तुम घटा तो, तो, तो लोगे इन रूप में देखो मूर्तत्व है क्या नहीं है देखो तो मूर्तत्व नहीं है कभी ऐसा नहीं है क्योंकि रूप आदि में साध्य रहता है किंतु वहां हेतु तो नहीं है कि रूपत्व में जो है रूपादियों में साध्य साध्य क्या है? व्यर अपरजात जाति क्या लूंगा रूपत्व जाती उसका में ना, रूप में भी रूप, में, रूप नहीं है। तो में क्रिया नहीं होती गुणों में कभी क्रिया नहीं होती द्रव्य मात्र में क्रिया होती है इसे कहते हैं वह आपका साध्य है किंतु उपाधि नहीं है अत उस ही नहीं माना जा सकता वह विचलित हो गया हमारा अनुमान निर्दोष स्थापित हो गया अज आत्मगत भेद अनंत आत्मा यह बात अनुमान से भी सिद्ध हो गया इतना ही नहीं अद्वैत मकर एक अद्वैत मकर लिखा है अनुभुद स्वरूप आचार्य जी ने अद्वैत उनने बड़ा जबरदस्त भेद तक खंडन करने की कोशिश की है अनुमानों को कई किया इनके अनुमान को प्राप्त कर तब इनकिया एक और हुए आनंद बोध भट्ठारक बड़े विद्वान हुए आनंद बोध भट्ठारक उन्होंने अद्वैत मकरंद के खिलाफ न्याय मकर लिख दिया तुम्हारा अद्वैत अमृत नहीं हमारा न्याय भी अमृत है मकरंद था मकरंद नाम के कर खंडन कर दिया उन्होंने जो अनुमान दिया अद्वित वेदांतें अनुमान के खिलाफ वो अनुमान भी दे रहे हैं मकरंद गारस्तु विवादास्पद आरानी ये जो अनेक शरीर दिखाई दे रहा है बैठा हुआ यहाँ एक बैठा है कि अनेक बैठे हैं शरीर वाओ पहले है शरीर अनेक है यानी ये तो साफ दिख रहा है सबके आंखों से सर्व्य सभी स्वीकार करके हमारी सबके शरीर अलग अलग है हम सबके शरीर अलग अलग है नाना शरीर है विवादास्पदानी ये तानी शरीरानी ये त्रैव दू तो कैसे है ये कई के कई न आत्म ना आत्मंदी एक, एक आत्मा से एक एक शरीर आत्तमान बने हुए हैं इन सभी शरीरों में एक ही आत्मा है सत बोलो प्रत्येक शरीर वाला क्या था मेरी आत्मा लग मेरी आत्मा बड़ी पवित्र है तुम्हारी आत्मा बड़ा बड़ा बेकार है पापी हो मानते हैं हर साधकों में भी हाल मुंक्षों में भी, में भी तारते एक मुख दूसरे मुख्य को काटने में लगा रहता है तब मैं आगे बढ़ो तू पीछे रहो भाई वहाँ लाइन लगाओ और धक्का मुक्की चल रहा है मैं आगे मैं आगे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं ज्यादा सिद्धों मैं ज्यादा ज्ञानी मैं ज़्यादा विद्वान विद्वानों की आपसे लड़ाई चलती है यहाँ कुछ गुरगुरायन थे लिखा कई बार ऐसे होते चार विद्यू एक साथ बैठा तो एक दूसरे को देख देख घूरते रहेंगे ऐसे कुत्ते से घूरते शास्त्रों विद्वानों के इसे मानना पड़ेगा प्रत्यक्ष महात्मा अलग अलग एक ही आत्मा होता, तो तो हो होता है तो क्यों एक दूसरे नाराज होगा क्यों होता कोई कहीं होता नहीं एक दूसरा शरीर एक मारपीट कर गाली गलौज दे रहे एक ही आत्मा दो शरीर में है, एक ही आत्मा यदि माना जाए दोनों शरीर में फिर एक दूसरे को गाली देगा क्या जबान नहीं हो सकता है वो जो मानना पड़ेगा दोनों शरीर में अलग अलग आत्मा है इसे कहते हैं कारक का मकर कार्य विवादी एक एक मच्छर वत नहीं लेना मच्छरी मेरे शरीर के समान क्योंकि मैं अपने आपको जामा तो मेरे शहर में जो आपका मेरी आत्मा है दूसरे शर का तो मेरे अंदर नहीं है ना मैं तुम्हारे अंदर हो ना तुम मेरे अंदर हो ऐसे में साफ मानते हैं इस अपने शरीर को ही सीधा उन्होंने बना लिया जैसे मेरा अपना शरीर है।, है और मेरी आत्मा जो मेरे शरीर में मानता हूं कि मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पर खुद को दृष्टांत बना दिया मच्छर आज भक्त इस प्रकार से आत्मकृत तो भेद भी सिद्ध हो गया और अब वो जो आत्मा जो आपने सिद्ध कर दिया ज्ञानाधिकरण प्रयत्नाधिकरण आत्मा वह आत्मा जो कि नाना है वह जीव नान है वो भी पहले बोल चुके हैं ईश्वर को एक मानते ही हैं उन श्रुतियों शुरू वर्णा में एक जो है वो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है भुगत भोग है सब कुछ हम मानते हैं इसे परमात्मा तो एक एव सर्वज्ञ है वो है न्याय में भी तो में। और जीवस्तु प्रक्षरण भिन्नम जीवस्तु प्रक्षरण भिन्नम यह शब्द आवड़ी है वही यहाँ पर आदर सिद्ध कर दिया है लेकिन वो आत्मा चाहे जीव आत्मा हो चाहे परमात्मा हो कैसा है वो नित्य में शरीर के साथ खत्म हो जाएगा ना आत्मा तो मर गया तो क्या हो जाएगा आत्मा में जो ज्ञान तो भी मर जाएगा नष्ट हो जाएगा मोदी कोई गारंटी है क्या आगे जन्म जो शरीर से मिल रहा है वो फिर अज्ञानी बन के जन्म हो जाएगा फिर आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो गया हमारा नहीं नहीं एग्जिस्टेंस आपकी खत्म नहीं हो रही है यही तो विशेष सत्ता है।, है।, है क्या आत्मा को प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा हुआ है तो आत्मा को प्रोडक्शन करते जाए साथ आत्मा को प्रोडक्शन करते जाए ब्रह्मा जी के पास फैक्ट्री लगी नहीं होगी कथाकार लोग मजाक तो करते भी है सरदारों को लेकर एक बार कथाकार पंजाब में बोल रहा था तो सरदा बड़े जिज्ञासु से पूछा महाराज हम लोगों के दिमाग 12 बजे क्यों ठड़क जाता है।, है क्यों ऐसे हो जाता है तो उन्होंने कहा कैसे हुआ <laughs> मजाक में कथा कर कथाकार देखो भाई सीरियस नहीं लेना पहले बोल दिया उन्होंने मजाक कर रहा हूँ जैसा प्रश्न से जवाब देना पड़ रहा है मेरे को तो उन्होंने कहा ऐसा था एक बार ब्रह्मा जी को लघुशंका लग गई ब्रह्मा जी इतने समय बैठे रहते हैं उनकी लघुशंका भी टाइम ज्यादा लगी जब तुम्हारी दो मिनट लग सकती है उन्हीं तो पता आध घंटे लगे होंगे हाँ, जो भी होगा तो कहा कि क्या कर दिया वो आधे घंटे बंद ना हो गए इसमें उन्होंने बुलाया शिवजी को बोले महाराज आप तो समाधि में हमेशा राज करते हो कुछ देर बहिमुख होकर काम कर दिया करो मेरा काम मैं लोग आता हूँ तब तक आके हमारे पोस्टर बैठे हो अपना प्रोडक्शन करो अब प्रोडक्शन स्टार्ट किए शिवजी तो उन सारे पुर्जे हर आदमी को जोड़ते गए कर्मानुसार है ना लेकिन उनको देखा बुद्धि का पुर्जा कहीं नहीं मिला तो अलमारी कहा क्या मालूम ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी से तो अलमारी को बताया नहीं इस अलमारी <laughs> <laughs> ऐसे बिना बुद्धियों इधर उधर डाल गड़बड़ हो, हो जाए एक जगह डाल दिया जाए पंजाब में डाल दिया <laughs> और लगभग बारह बजे करो ये किया होगा ब्रह्मा जी ने ठीक बारह बजे ऐसा <laughs> मजाक जो है खाने का मतलब फैक्ट्री ये भी हो सकती है शरीर की लेकिन आत्मा का फैक्ट्री नहीं हो सकता तो इसलिए इनका कहना है कि भाई देखो उसको नित्य मानना चाहिए ताकि आपका कर्म और वासनाएं और ज्ञान बनी रहेगी और उसके आधार पर अगला जन्म फिर नया शरीर में मिलेगा आत्मा वही आ जाएगी तो आपकी ही कर्म के आधार पर इन ज्ञान की भी वासनाएं ज्ञान की स्मृति आ जाएगी और साधना में आप आगे बढ़ पाएंगे इसे क्रमशः अनेक जन्म संसिद्ध जो में कहते हैं अनेक जन्मों में एक ही आत्मा चलेगी तभी जागरण मुक्त हो सकता है अतिवात्मा को नित्य ही मानना चाहिए विशेष गुणा द्रव्य साधन और इस आत्मा में अनेक विशेष गुण हैं इस बात को जैसे अन्य जगह करते रहे यहां पर भी द्रव्यता इस एक हेतु से ही सगल गुण कर सकते हैं आत्मा विशेष गुण आधारवान द्रव्यता पृथ्वी द्रव्य सिद्ध हो गया ना पहले भी चौदह गुण होते हैं कौन से कौन से बुद्धि मन ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म भावना संख्या परिमाण पृथक्ष और त्मा का सामान्य लक्षण इसलिए करते हैं प्रयत्न आश्रय आत्मा ज्ञान आश्रय आत्मा अथवा प्रयत्न आश्रय आत्मा सुखाश्रय आत्मा दुखाश्रय आत्मा ये सब चौदह गुणों के लिए चौदह बार बोल सकते हो आप इन सामान्य को छोड़ना पड़ेगा सामान्य का तो विचार हो जाएगा संख्या परिवहन विभाग अन्य रहते हैं उनको लक्षण कोटी में नहीं रख पाएंगे बाकी जो विशेष गुण है इनको लेकर आप आत्मा का लक्षण नौ प्रकार का लक्षण बना सकते हैं ये पांच सामान्य गुण है नौ विशेष गुण है उनमें भी तीन विशेष गुण जीव में अनित्यवा करते हैं परमात्मा में नित्य होते हैं ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ज्ञान ईश्वर का नित्य होता है इच्छा नित्य होती है और उनका प्रयत्न भी नित्य होता है और जीव की इच्छा अनित्य होता है बदलती रहती है जीव का प्रयत्न भी बदलते रहता है संकल्प भी बदलते रहता है ज्ञान भी बदलता है अनित्य टिकाऊ नहीं भूलते रहते भूलते रहते भूलते रहते रोज रटते रहते फिर भूल जाते ये सुभाव है जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतनी ज्यादा परेशानी सबको याद रखना पहले बोल चुके ना पंचदेशी में जितना शास्त्र पढ़ोगे उतनी दुखी हो जाओगे शास्त्र से विरक्त होना पड़ता है यहाँ करके हाँ सर्वे से होना पड़ेगा नहीं तो मेरे तंग करेंगे एक महात्मा बड़े अच्छे विद्वान थे वो खाते थे स्वामी जी बहुत दिनों के बाद मेरे को दिमाग में आया कि मुझे भी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए बहुत पढ़ा लिया पढ़ते पढ़ते पढ़ाते वक्त हो गया एक एक दिन पंद्रह पंद्रह बीस बीस घंटा पढ़ाना सोलह घंटा पढ़ाना ऐसे बहुत विचित्र खोपड़ी लेकिन अब उनके मन में आया कि थोड़ा इसको विश्राम की दिया जाए ध्यान में बैठा कर जब मैं बैठू कोई सुतरा जाता है आप जो है वो क्या करना चाहते थे कुछ वृत्ति चलनी नहीं चाहिए ऐसा ध्यान करना चाहता मैंने कहा ऐसा आपसे हो ही नहीं सकता इतना रटे हुए हो इतना बटबट बोले हुए हो घंटा घंटों बोलते रहे दिन भर लगे रहे अब कहा आपका माइंड शांत बैठेगा जब बैठेगा माइंड तो शास्त्र को लेकर बैठ जाएगा इसलिए आप मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए आप जब मन शांत लेके चल रहा है ना उसको देखते रहना साक्षरता हमें आइए पहले बाद में ध्यान के सोचे नहीं हो पर में स्थित हो मन का साक्ष्य बनो बाद में मन से ध्यान कराएंगे जो हम कहेंगे ओख लेगा मन बड़े साक्षी तो बनो उसका तेने कहा ठीक कहा तुमने फिर उनके मन में क्या आया पता नहीं बनार छोड़ के चले गए मैंने नहीं तो बड़ा गड़बड़ बहुत सारे विद्यार्थियों में लॉस हो गया बनार भी छोड़ के चले गए महात्मा सर्वानंद जी करके थे बहुत बढ़िया विद्वान थे फिर पता चल राजस्थान में वो पुष्कर के पास बैठे हुए और एक बार में हरिद्वार भी जब रहने लगा था तब वो आए मिलने के लिए और तब कहे कि भाई तुमने जब बहुत बड़ा उपकार किया है बड़ा दंडाम और फल फूल देखकर कुछ नहीं किया है तो भगवान की प्रेरणा है आपको अब ठीक लग रहा है ये होता है कि ये जितने भी वास्तव जितने ही दिमाग में आप जब भी ध्यान करने बैठेगे वही चलते रहेगा फिर तो शास्त्र भी किया अनंत शास्त्र बहुवे भी का भवश्य विदना यसारभूत तदुपासी यथे हम सत्ीराम विश्व करो बस